नारायण नारायण नारायण नारायण नारा यावर राम चंद्रंश एक भाई ने ये बात पूछी कि हम लोग जिस समय तो में शिक्षा की उपदेश की बात सुनते हैं उस समय में तो ऐसा होता है कि मानो हम इसी काम को हर वक्त करें किंतु जब संसार के काम में लग जाते हैं या किसी काम के मां लग जाते हैं तो फिर उस बात को भूल जाते हैं तो ऐसी अवस्था के वहाँ क्या करना चाहिए और क्यों भूल जाते हैं और इसके लिए क्या उपाय है कि संसार के काम में लग जाते हैं तो उसी काम के बीच के माँ एकदम लग जाते हैं तो उसी काम के माँ लग जाना हमारा ठीक है या नहीं या नहीं ठीक है तो हमको क्या करना चाहिए और क्यों भूल जाते हैं वो तो बात सुनी हुई हृदय के माँ एक प्रकार से समझ तो में आकर के भी लगती क्यों नहीं है उसके अनुसार हम एक प्रकार से बन क्यों नहीं जाते हैं तो उसका उत्तर यह है कि उसमें जो है अपना विश्वास जो है श्रद्धा जो है प्रेम है वो उतना नहीं है उसमें श्रद्धा विश्वास प्रेम होवे तो वो बात एकदम कायम रहेगी दूसरी बात यह है हम जब काम करते हैं तो उस समय के बीच के वहां उस बात को भूल जाते हैं शिक्षा की उपदेश की बात को ठीक है हमारा ये कहना है कि जो आप काम करते हैं उस काम को उसका अंग बना दीजिए इसका सिद्धांत समझ लीजिए हमारी सारी जो क्रिया है ये होनी चाहिए और परमात्मा सबके बीच के माँ व्यापक है प्राणी मात्र के बीच के माँ मनुष्य मात्र में ही नहीं पशु पक्षी कीट पतंग आदि सभी के बीच के माँ भगवान समझो की व्यापक हैं भगवान ने कहा है कि ये तो प्रवृत्ति भूता नाम स्वकर्मणातम विह चौ सिन्दती मानव गीता की अठारहवीं विध्याय छियालीस के, के श्लोक में भगवान कहते हैं यत प्रवृतिर्भूत निस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई है और जो परमात्मा इस संसार के बीच के माँ है उस परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है या न मुक्त हो जाता है इसका भाव यह है कि जितने संसार के वहाँ प्राणी हैं पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य देवता आदि जितने संसार के बीच के वहाँ प्राणी मात्र उन सब के बीच के वहाँ परमात्मा व्यापक हैं कि जैसे ये आकाश जो है ये वायु तेज जल पृथ्वी में जैसे व्यापक है इस प्रकार से परमात्मा यौन मात्र सब के बीच के महा व्यापक हैं ऐसा समझ करके अपने कर्मों के द्वारा उनकी सेवा करनी अपने कर्मों के द्वारा अपने कर्मों के द्वारा जैसे स्त्री जो है उनका जो कर्म है वे अपने कर्मों के द्वारा उससे परमात्मा की पूजा करें और पुरुष है तो वे अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा की पूजा करें अपने कर्म क्या है कि जिसका जो कर्म है समझो की कि जिसका किसी का सेवा करने का काम है किसी का व्यापार करने का काम है किसी का खेती करने का काम है और किसी का युद्ध करने का काम है या किसी का उपदेश देने का काम है या जो जिसका काम है उस काम को इस उद्देश्य से ही करना चाहिए कि जिसके वहां परमात्मा की सेवा हो परमात्मा की सेवा से तात्पर्य यह है कि सबके हित का काम करना चाहिए हमारी जो क्रिया है उससे प्राणी मात्र का हित होना चाहिए वही वास्तव के वा असली काम है और वो असली भगवान की भक्ति है ते की मामे व सर्वभूत ही तेरा भगवान ने गीता की बारहवीं अध्याय के जो चो, चौथे श्लोक के उत्तरार्थ में ये बात कही कि वे मुझको ही प्राप्त होते हैं जो संपूर्ण वो प्राणियों के हित में जो सोगत है तुलसीदास जी भी कहते हैं कि पर ही तस जा मैंने ऐ म जग ए जिसके मन के बीच के मां दूसरे का हित बात करता है जिसके हृदय में हर वक्त दूसरे के हित करने की इच्छा रहती है उसके लिए संसार के बीच के मां कोई वस्तु भी ये तो दुर्लभ नहीं अब ये ख्याल करना चाहिए कि जैसे व्याख्यान छुड़े उस वक्त के बीच के मां ये भाव रहा और फिर बाद में नहीं रहा तो ये भाव तो बराबर ही रहना चाहिए जिस समय के बीच में आप कोई संसार का काम करते हैं तो उस काम को ये ख्याल करना चाहिए कि इससे कोई संसार का हित होता है या नहीं होता यदि संसार का हित होता है तो वो काम भगवान की सेवा ही है और नहीं हित होता है तो वो काम अपने को करना ही क्यों है तो ये अपना सिद्धांत बना लेना चाहिए कि अपने द्वारा होने वाली जो क्रिया है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे दूसरों का हित हो तीन प्रकार की इच्छा होती है एक तो अनिच्छा एक परीक्षा एक स्वेच्छा स्वेच्छा माने अपनी इच्छा परीक्षा माने दूसरे की इच्छा अनिच्छा माने किसी की इच्छा भी नहीं तो तीन प्रकार से तीस समझो कि क्रिया होती है तो दो प्रकार की जो क्रिया है अनिच्छा और परीक्षा उसमें तो यूं समझना चाहिए कि उसमें भगवान का हाथ है और अपने लिए ऐसा समझना चाहिए कि वो हमारे लिए भगवान का विधान है हमारे लिए भगवान का विधान है हमने जो पाप किए हैं उनका फल तो दुख के रूप में हमको प्राप्त होता है और हमने जो पुण्य किया है उसका फल हमको सुख के रूप में आकर के प्राप्त होता है किंतु सुख और दुख का जो फल जो है वो फल एक प्रकार से भगवान के हाथ में है मनुष्य के हाथ में कर्म करना है न कि फल इस धाम गीतागा की कर्मण्यवादी कार माँ फले सुखदाचरों और जुन तेरा कर्म करने के माँ अधिकार है और फल में तुम्हारा अधिकार नहीं तो कोई भी कार्य होता है अनिच्छा से या परीक्षा से तो समझो कि वो मनुष्य के कर्मों का फर है उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बतलाता हूं परीक्षा की बात बतलाता हूं कोई एक मनुष्य इसी एक लड़के को अपने दत्तक पुत्र बना कर अपना सारा स्टेट उसको दे दी यानी दो लाख चार लाख रुपया का स्टेट है किसी को अपना पुष्णा पुत्र कहते बंगाल के मां हमारे गोद का पुत्र कहते हैं और हिंदी में दत्तक पुत्र कहते हैं तो उसको एक प्रकार से थी अपने दो लाख रूपया का स्टेट है उसके नाम से कर दिया लड़के ने कोई भी प्रकार का परिश्रम भी नहीं किया और लड़के को पता भी नहीं एक प्रकार से कि ये क्या हो रहा है छोटा लड़का तो समझता भी थोड़ा बड़ा जो लड़का है वो थोड़ा समझता है क्योंकि उस लड़के का कोई पुषार्थ कुछ भी नहीं तो ये परीक्षा स्थिति समझो किसी मनुष्य ने अपना स्टेट किसी को दे दिया तो जिसको प्राप्त हुआ है उसे ये खुद की इच्छा है, खुद का कोई परिश्रम उसमें कुछ भी नहीं तो उसके पुण्य के प्रताव से उसके पूर्व के कोई पुण्य थे उसका ये विधान भगवान का किया हुआ है कि उसको इस प्रकार से अपना धन मिल गया दूसरी बात यह है कि कोई दस हजार रूपया लेकर के रैल का वहां जा रहा है वही लड़का जा रहा है जो की रस्ता में चोर डाकू गिर गयी उसको जान से मार डाला और रुपये सो ले गए, तो ये उसके पाप के फल का नतीजा हुआ उसने कोई पूर्व में पाप किया था तो उसके फल फलस्वरूप के बीच के मां उसको ये दंड मिल गया परीक्षा से तो वो परीक्षा पहला जो परीक्षा का जो फल है वो कुंड का फल था दूसरा जो परीक्षा का जो फल है ये पाप का फल है इसी प्रकार से थी अनिच्छा से थी अनिच्छा से थी कैसे कि जैसे हम लोग यहां बैठे हैं और ये मकान गिर जाए और हम लोग दब करके मर जाऊं तो किसी की इच्छा नहीं कि हम मर जाओ तो अनिच्छा से यह काम हो सकता है घटना हो सकती है कहीं भूकंप आ गया और समझो कि जमीन फट करके हजारों लाखों आदमी मर गए कहीं बाढ़ आ गई और उसमें लोग होश से बह गए कहीं अकाल पड़ गया उसमें लोग मर गए तो इस प्रकार से थी समझो की अनिच्छा से लोग मर जाते हैं रोग से मर जाते हैं तो उसमें भी किसी की नहीं कि ये प्रकार से हम रोग से मर जाओ तो ये पाप का फल है छोड़ी जो हानि है बड़ी जो हानि है पाप का फल है इसी प्रकार से ती पुण्य का फल है उनका फल यह है कि समझ लो कि उसको कोई प्रकार का लाभ हो गया उसके घर के बीच के वहां जो मकान है जगह जमीन है उसका चार डबल दाम हो गया एक लाख की चीज का चार लाख रुपया हो गया किसी दान भी नहीं दिया और समझो उसकी भी कोई इच्छा किसी नहीं थी इसी प्रकार से धन बढ़ गया घर के वहां बैठे बैठे तो ये अनिच्छा प्राप्त का फल है माने पूर्व के पुण्य का ये उसको फल मिला भगवान ने उसका विधान कर रखा था तो अनिच्छा और परीक्षा के बीच के माँ कोई किसी का चारा भी नहीं है हम जानते भी नहीं कि एक मिनट के बाद के बीच के माँ अनिच्छा से या परीक्षा से मुझको कोई नुकसान होने वाला है या कोई लाभ होने वाला है वो तो होने के बाद पता लगता है तो इस से ये तो भगवान का विधान ही मानना पड़ता है कोई भी आदमी नहीं जानता कि समझो की गंगा बहती है इसके वहाँ बाढ़ आकर जी के हजारों आदमी बह जाएंगे समझो की बैठे हैं और अचानक भूकंप हो जाता है और लाखों आदमी मर जाते हैं इस बात का किसी को भी ज्ञान नहीं था एक प्रकार से ये घटना होने वाली है किसी आदमी के अचानक रोग हो जाता है हार्ट फैल हो जाता है वो जानता ही नहीं था कि मैं एक मिनट के वहां मर जाऊंगा तो इस प्रकार से ती में कोई अपने घटना आकर के प्राप्त हो जाती है या अनिच्छा से या परीक्षा से परीक्षा से भी ऐसी घटना हो जाती है कि कोई दुश्मन आकर के मार करके रूपया ले जाता है तो उससे ऐसी घटना हो जाती है जिसका हमको पता ही नहीं उस घटना के बाद पता लगता है तो इस प्रकार से अनिच्छा और परीक्षा से होने वाली जो क्रिया है वो तो एक प्रकार से एकदम प्रार्थ का फल है उसमें मनुष्य का किसी विचार नहीं और स्वेच्छा पूर्वक जो हम क्रिया करते हैं उसके लिए शास्त्र आधार तस्मा भगवान कहते हैं तस्मा शासन परमाणु कार्य कार्य व्यवस्य दो ज्ञातवा शास्त्र विधान कर्म कर तू मिया कर्तव्य तो क्या है और अकर्तव्य क्या है इस विषय के मां शास्त्र ही प्रमाण है इसलिए शास्त्र की तरफ देख कर के और तुम कर्म करने के लिए योग्य हो नारायण नारायण नारायण वर राम चंद्र की जय मुग्धवंशी वाले की जय तो अपना जो कर्तव्य है इस विषय के बीच के मां कहता है कि मनुष्य का ये कर्तव्य है कि अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए तो और कल्याण होने का उपाय ये बतराया कि भगवान की सेवा करना और भगवान का ये स्वरूप बतराया कि सबकी आत्मा के माँ भगवान विराजमान हो रहे इस वास्तव सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है तो ऐसा समझ करके हम लोगों को और सबकी सेवा करनी चाहिए ये भी ख्याल रखना चाहिए समझो कि हमारे पास के बीच के माँ लाखों करोड़ों रुपए हैं, हमारे पास के माँ बड़ा कुटुम्ब है हमारा शरीर है वो बड़ा एक स्वास्थ्य ठीक है और हमारे कोई बात की कमी नहीं इस प्रकार का हम सोच रहे हैं किन्तु ये नहीं सोचते कि एक क्षण के मां हमारी मृत्यु भी हो सकती है तो ये भी साथ साथ में हमको सोचना चाहिए हर एक भाइयों को ये विचार करना चाहिए कि हम लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं और हमारा क्या कर्तव्य है और हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसा विचार करने से भी आपको मालूम होगा कि चौरासी लाख योनियों के माँ भ्रमण करता हुआ ये जीव जो है सो समझो कि इस ईश्वर की कृपा से इस मनुष्य शरीर के माँ आया है भगवान समझो गीता में भी कहते हैं और तुलसी कृत रामायण में, में भी बदलाया है तुलसीदास जी कहते हैं आकर चार लाख चोरासी यो नी भ्रम तीव अबीनासी सदाम कर प्रा कल कर स्वभाव गुण घेरा का तात्पर्य यह है कि आकर चार लाख चौरासी चार प्रकार की चौरासी लाख जो योनिया हैं, आकर मानक चार प्रकार की खेन, खेनज अंडज उद्वीर द्राइव इस प्रकार से तीन चार प्रकार की प्रजा है जो अंडे से पैदा हो उसको अंडज कहते हैं जैसे पक्षी और की आदि और जो पसीने से पैदा हो उसको शेरस कहते हैं जुआ और जेल के झिल्ली के साथ में जो पैदा होते हैं उसको जेरस कहते हैं जैसे पशु और मनुष्य और उद्वीज कहते हैं कि जो भूमि से मिट्टी से पैदा हो जैसे वृक्ष है और समझो की दीवल आदि भी ये सब एक प्रकार से मिट्टी से पैदा होते हैं पानी के संसृक से तो ये समझना चाहिए कि इस प्रकार से चौरासी लाख जातियों हैं समझो कि ये जो आपने वनस्पति है ये वृक्ष जो लता गुलम आदि और कीट पतंग पशु पक्षी देवता मनुष्य आदि सब मिलकर के चौरासी लाख योनिया हैं तो ये चौरासी लाख योनिया के बीच में ये जीव जो है माया से प्रेरित हुआ और काल कर्म स्वभाव से घिरा हुआ काल माने समय और कर्म माने पाप कर्म पुण्य कर्म और मिले हुए कर्म काल कर्म और स्वभाव स्वभाव मान की प्रकृति काल कर्म स्वभाव गुण माने गुण मान सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन सब से घिरा हुआ जीव जो है चौरासी लाख योनियों के बीच से मां भ्रमण करता फिरता है भगवान गीता के वहाँ कहते हैं ये तो रामायण के वहाँ उत्तरकांड में कहा और भगवान गीता की अठारहवीं अध्याय के इक्सठ के श्लोक में कहते हैं कई सुरस्त्र भूतान नाम हृदय सजी भ्राम यंत्र भूतानी यंत्रारूढ़ानी माँ या ईश्वर जो है सारे भूत प्राणियों के हृदय के वहाँ जो ईश्वर है यंत्रारूढ़ानी भूतानी शरीर रूपी यंत्र के मां आरूढ़ जो भूत प्राणी है ये समझो कि माया के द्वारा कर्मों के अनुसार संसार के मां चौरासी लाख योनियों के मां ऐसो भरमाते हैं कौन के ईश्वर ईश्वर भूताना हृदय से जो हे अर्जुन ईश्वर जो सबके हृदय का मस्त है और सर्व सर्वभूतानी और सारे भूतों को भरमाता है कर्मों के अनुसार ये अयुक जो काल कर्म स्वभाव और गुण के अनुसार उस का विस्तार ईश्वर दिवस तो सबको भरमाता है उसके कर्मों के अनुसार स्वभाव के अनुसार तो ये ख्याल करना चाहिए कि फिर ये मनुष्य का शरीर कैसे मिलता है तो बतलाया जाता है तुलसी राज जी कहते हैं कबू के करी नर न रदेगी कबू के करी करुणा न रदे दे और देत इस बिनु बिन और ये ऊकार भी आता है इकार कहीं एकार भी रहता है दोनों प्रकार का पाठ धेद है रामायण के माँ देत ईष्त बिनु हेतु बिन हेत से नहीं और बिनु हेतु से नहीं बोर्ड जगह कहीं तो आता है कहीं एकार ही रहता है अर्थ एक ही है तो ये बात कही गई कि चौरासी राशि होने में ये भ्रमण करता रहता है तो कभी भगवान कैसे जो भगवान है कि एक प्रकार से जो हेतु रहित दया करने वाले और हेतु हित प्रेम करने वाले ये भगवान इसको अपने मनुष्य का शरीर देते हैं, तो हम लोगों को विचार करना चाहिए इस नंबर के अनुसार हम लोगों को कभी मनुष्य का शरीर स्थिर मिले तो लाखों करोड़ों समझो कि वर्षों के बाद उस मिले तो ये मनुष्य का शरीर जो हम लोगों को मिला है इसलिए मिला है आत्मा के कल्याण के लिए न कि इसको बर्बाद करने के लिए न कि एक प्रकार से संसार के वहां किसी का अनिष्ट करने के लिए तो ये मिला है आत्मा के कल्याण करने के लिए तो मनुष्य शरीर को पाकर जो अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता कल्याण नहीं करता है वो ये तो मूर्ख है नरत अनुपाय विषय मैं न दे पलटी सुधा पे सठ दिश अरे मनुष्य को शरीर पा करके जो विषय भोगों के वहाँ जो मन लगाता है वह मूर्ख अमृत के बदले में विष को लेता है अमृत क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन है अपनी आत्मा के कल्याण का जो साधन है वो तो है अमृत और संसार के जो विषय भोग जो हैं, एक प्रकार से ये उसके लिए विष। भिशे। क्योंकि विषयों के बीच के जो मनुष्य रम जाता है उस का पतन हो जाता है इसलिए हरेक भाइयों को इस तरफ में ख्याल करना चाहिए तो बात यह थी कि हम कौन हैं और कहा से आए हैं और हमारा क्या कर्तव्य है और क्या कर रहे हैं इसका ये उत्तर हुआ कि हम सब जीव हैं प्राणी हैं और समझो कि चौरासी लाख युवानियों में भ्रमण करते करते और यहाँ ईश्वर की कृपा से मनुष्य के शरीर में आए हैं हम लोगों का ये कर्तव्य है कि की समझो की प्राणी मात्र की हम सेवा करें किन्तु हम उस बात को भूल कर केवल के अपने समझू की स्वास्थ्य के हमार होकर के इस शरीर का ही पोषण करते हैं और शरीर के लिए समझो की धन और अपने ईश्वर जी कथा करते हैं तो ये हमारी तो मूर्खता है ध्यान देना चाहिए ये जो शरीर है इस शरीर में इसको पोषण से यदि पांच तेर, मांस अधिक हो गया तो उससे क्या लाभ है समझो कि परसों तो ये पता ही नहीं कि हमारी कितनी आयु है हर अचानक ही मारे जाएंगे और अचानक यानी मर जाएंगे और अचानक एक पुर से भी जो कि ये घटना हो जाएगी जिसका पता भी नहीं है तो इसलिए ये सोचना चाहिए तो कि क्षण ये जो शरीर है और इसको हम समझो कि माल खुआ करके और इसमें मांस बढ़ा लेते हैं उसका होगा क्या इसकी खाक हो जाएगी और वो किसी के भी काम नहीं आवेगी तो ऐसी परिस्थिति के बीच में कितनी भारी हमारी मूर्खता है कि जो हम शरीर को रात दिन पोषते हैं इस शरीर के पोषने के लिए हमको ये मनुष्य का शरीर नहीं मिला ऐसी बात है तो फिर पशुओं में और हम लोगों में फर्क ही क्या है हार निद्रा भय मैथुन आनी सामान्य चेतनी नरणांग पशु नाम हार निद्रा भय मैथुन ये मनुष्यों के मार पशुओं के बीच के मार सामान है इसमें क्या दिखता है यदि ज्ञान नहीं है यदि एक प्रकार से धर्म नहीं है धर्म का ज्ञान नहीं है तो पशु के समान है इन सब बातों को ध्यान के मां रख करके कर कर की, की और हम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए फिर ध्यान देना चाहिए हम जो रुपया इकट्ठा करते हैं एक प्रकार से ये भी हमको सोचना चाहिए कि कल हम जो मर जाएंगे रुपयों की क्या दशा होगी उसका भी हमको विचार करना चाहिए हम जो जितना पाप करते हैं उनका तो फल हमारे को भोगना पड़ेगा और रुपयों की जो क्या दशा होगी उसका अपने अधिकार की बिल्कुल बात नहीं है आप लोग देखते ही है कि कोई भी मनुष्य संसार के मां पाप करता है तो उसका फल आगे जाकर उसको भोगना पड़ता है हमारे शास्त्रों ने लिखा है कि जिस समय के माँ वो बाल्मीकि जो ऋषि है वो मनुष्यों को मार करके धन इकट्ठा करता, करता था और अपने कुटुम्ब का पालन करता था नारजी ने उसको ये उपदेश दिया कि तू जो पाप करता है तो तेरी बड़ी भारी यशोदी होगी तेरे को ये पाप का फल भोगना पड़ेगा क्यों पाप करता है बोलो मैं एक प्रकार से मनुष्यों को मारता हूं मैं उनसे लूट करके अपने कुटुम्ब का पालन करता हूं और समझो मैं जो पाप करता हूं तो हम सब कोई उस धन को भोगते हैं तो सभी पाप को भोगेंगे बोले नहीं पाप तेरे को भोगना पड़ेगा तुम अपने घर में जाकर के पूछ करके आ तो बोलो, तुम भाग जाओ तो बोले तुम हमारे को बांध तो नारद को समझो कि गाच के बांध करके और वो अपने घर के ऊपर पूछने के लिए गया अपने मां से पिता से स्त्री से बालकों से कि मैं जो लोगों को मार करके के जो धन लाता हूं तो अगर तुम लोगों का पालन करता हूं तो इसका पाप जो, जो किसको लगेगा बोला इसका तुम जाओ तुम्हारा काम जाओ हमको क्या पता तब उसकी आंखें खुली और आगे के नारद के चरणों में गिर गया कि महाराज अब मेरा कैसे उद्वार हो बतलाइए तो नारजी ने उसको तो उपदेश दिया कि तुम राम नाम का जप करो राम नाम का जप नहीं करते कि बतलाया जाता है कि वह उल्टा नाम का जप किया मरा मरा किया और आखिर के बीच में वे बाल विषि हुए ये हमारे शास्त्र बतलाती तो ध्यान देना चाहिए ये प्रकार से थी उसको इतना में ज्ञान हो गया इस बात को हम लोगों को भी ख्याल में लाना चाहिए कि हम जो जितने पाप करते हैं उनका फल तो हमारे को भोगना पड़ेगा और वो धन ही होगा उसकी जो क्या दशा होगी क्या गति होगी उसका कोई अभी निश्चय नहीं है ऐसी बात को सोच करके हमको धन के लिए या तो जो कुटुम्ब के लिए अपने शरीर के लिए किसी के लिए भी हमको पाप नहीं करना चाहिए पाप क्या कि जैसे झूठ बोलना चोरी करना व्यवचार करना हिंसा करना मदरा पीना मांस खाना, जुआ खेलना आदि आदि वोटे जितने जो शास्त्र तो के वहाँ जिनका समझो की पाप के नाम से आपने विवेचन किया है कहन किया है वे तो सब पाप है जिससे संसार कर, संसार की हानि होती है तुलसीदास जी एक शार्प बात कहते हैं पर गीता सारी सह धर्म में नहीं भाई पर सह नहीं मै दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचाने के समान तो कोई पाप नहीं है और दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचाने के समान कोई धर्म नहीं है ण <Naran> नारायण <yeme, naran yeme> चंद्र की है मोर मूर्त वाले की चीज है अब ये ख्याल करना चाहिए कि ईश्वर क्या चीज है और समझो की ये जीवात्मा क्या चीज है और ये जो हमारे सामने जो संसार दिखती दिया है दृश्य ये क्या चीज और समझो ईश्वर की जो प्रकृति है वो क्या चीज है और इन सबका परस्पर में क्या संबंध है जब इतना ही हमारे को ज्ञान नहीं तो क्या हम वो एक प्रकार आगे जा क्या कर सकेंगे तो ये भी ज्ञान होने की बड़ी आवश्यकता है तो ईश्वर जो चीज है और जीव जो चीज है ये दोनों चेतन हैं। और ये जो जड़ जो है और ईश्वर की जो शक्ति है ये दोनों तो जड़ है ये जो दृष्ट वर्ग जो है ये जो ये क्या चीज है कि जो ईश्वर की जो शक्ति जिसका नाम प्रकृति है उस प्रकृति का कार्य है विकार है प्रकृति का कार्य कर्ण करते हेतु प्रकृति कार्य और कर्ण का जो विस्तार है उसका हेतु है, तो प्रकृति है दस जो कार्य तेरा कर्ण कर्ण माना द्वार माने, माने पांच इंद्रियां ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार तेरा तो ये और दस पदार्थ ये संजो की आकाशवायु तेज जल प्र और पांच विषय शब्द ये तेईस पदार्थ संसार के मां ये जड़ प्रकृति जड़ संसार के बीच में तेईस पदार्थ है इनका मूल जो प्रकृति है वही कारण है इस वास्तव का कार्य करण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्य कार्य और करण के कृतित्व में प्रकृति हेतु है प्रकृति मान ईश्वर की शक्ति तो ईश्वर की शक्ति क्या ईश्वर ईश्वर की शक्ति शक्ति जो चीज है वो एक प्रकार से कि ईश्वर के साथ में ये संबंध है ईश्वर शक्ति मान है वो उसकी शक्ति है और जीव के साथ में ईश्वर का क्या संबंध है जीव के साथ में ईश्वर का ये संबंध है कि जीवात्मा ईश्वर का अंश है मम्मी मानसो जीव लोग के जीवते सनातन ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है भगवान गीता की पवीन दया के साथ के श्लोक में कहते हैं तुलसीदास जी भी रामायण में कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख ये जीवात्मा ईश्वर का अंश चेतन अमल रहते है आनंद की राशि है इस प्रकार से थी ईश्वरी को ईश्वर का अंश बतलाया गया है अब इसका समझो कि इस जड़ प्रकृति के साथ के बीच के वहां जो शरीर है ये जड़ प्रकृति का कार्य है तो प्रकृति के साथ में इसका क्या संबंध है ईश्वर जो है वो एक प्रकार से तीस समझो उसका अंश तो इसके भीतर में जो आत्मा है वो है और जो शरीर है ये प्रकृति का अंश है चौधरी ध्यान के हम समझो कि गीता में बताया है कि महत ब्रह्म जो प्रकृति वो तो सारे भूतों की योनि है और भगवान कहते हैं कि मैं बीज के देने वाला पिता हूँ तो भगवान तो पिता के समान है और यह प्रकृति जो है तो माता के समान है माता से कमला देवी पिता देवो जनार्दने बांधवा विष्णु भक्ता से स्वदेशो भुवन प्रेम कमला देवी जो है भगवती जो प्रकृति वो तो हमारी माता है और जनार्दन जो भगवान विष्णु जो है वे हमारे पिता हैं और तीनों लोग जो है वो हमारा स्वदेश है और सब जो है समझो कि भगवान के भक्त हैं और सब हमारे भाई हैं इस प्रकार से ये बताया जाता है तो ये इससे ये बात सिद्ध हुई कि प्रकृति प्रकृति का कार्य ये तो जड़ है और परमात्मा और जीवात्मा ये चेतन है बोलो जड़ और चेतन की क्या व्याख्या है कि जो जानने में आवे वो तो जड़ और जानने वाला चेतन जैसे ये अंगोछा है तो ये जानने में आता है